बृहदारण्य उपनिषद शंकर हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा ब्राह्मण चौथा चौथायाज्युशस्त संवाद अथ हैनमुशस्तचाक्राण पृ पहले यह कहा जा चुका है कि पुण्य पाप प्रयुक्त से ग्रहित हुआ पुरुष पुनः पुनः को ग्रहागता और ग्रहण करता हुआ संसार को प्राप्त होता है तथा तो पुण्य के परम उत्कर्ष की भी व्याख्या कर दी गई जो व्याकृत विषय समि वृष्टि रूप द्वैत और एकत्व भागो प्राप्त होना है अब प्रश्न होता है कि जो ग्रह और अति ग्रहों से ग्रस्त होकर संसार को प्राप्त होता है वह है या नहीं और यदि है तो किन लक्षणों वाला है इस प्रकार आत्मा का ही विवेक करने के लिए विशस्त प्रश्न आरंभ किया जाता है उस निरूपाधि स्वरूप क्रियाकनिमुक्त का, विन, स्वभाव आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही पुरुष प्रयोजक सहित उपरुक्त बंधन से मुक्त होता है आख्यायिका का संबंध तो प्रसिद्ध ही है सर्वांतर आत्मा का निरूपण श्लोक पहला फिर उस याज्ञ से चाक्रायण उशस्त ने पूछा वह बोला हे याज्ञ जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो याज्ञ यह तेरा आत्मा ही सर्वांतर है उशस्त। याज्ञ वह सर्वांतर कौन सा है याज्ञ जो प्राण से प्राणन किया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है जो अपान से अपान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है जो व्यान से व्यान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है जो उदान से उदाहन क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांर है यह तेरा आत्मा सर्वां से था उस चाक्राण चक्र के पुत्र ने पूछा जो ब्रह्म साक्षात किसी भिन्न वस्तु से व्यवधान को न प्राप्त हुआ और दृष्टा से अपरोक्ष अगण है श्रोतम ब्रह्म मनोब्रह्म इत्यादि वाक्य में कहे हुए श्रोत्र ब्रह्मादि के समान नहीं है वह क्या है जो आत्मा है यहां आत्मा आत्मा शब्द शब्द से कहा गया है है है क्योंकि इसी अर्थ में आत्मा शब्द प्रसिद्ध तथा तो जो सर्वांतर श्रुति में य और यह इन पदों से यह प्रदर्शित किया जाता है कि यह प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म है उस आत्मा का मेरे प्रति व्याख्यान करो जिस प्रकार सिंगों को पकड़कर गौ दिखलाते हैं उसी प्रकार स्पष्ट बतलाओ अर्थात यह वह है इस प्रकार उसका वर्णन करो इस प्रकार कहे जाने पर ने उत्तर दिया तेरा यह आत्मा सर्वांतर सबका है सर्वांतर शब्द का ग्रहण समस्त विशेषणों के उपलक्षण के लिए है जो साक्षात अव्यवहित और अपरोक्ष अगौण ब्रह्म बृहतम आत्मा सबके अभ्यंतर है यह इन सब समस्त गुणों से युक्त है वह कौन है तेरा आत्मा है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 जो मुख और नासिका द्वारा संचार करने वाले प्राण से प्राण चेष्टा करता है तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा प्राण प्रणित चेष्टा युक्त होता है वह विज्ञान में कार्य संघात रूप तेरा आत्मा है शेष वाक्य का अर्थ इसी के समान है यो पानीना पानिति यो व्यान व्यानिति इस वाक्य के अपानिति व्यानिति इन पदों में नि ऐसा जो दीर्घ प्रयोग है वह छादस है तात्पर्य है कि काष्ठ यंत्र के समान देहेंद्रिय संघ में होने वाली आदि समस्त जिसके द्वारा की जाती है उसी प्रकार इस स्थूल शरीर की प्राणनादि चेष्टे भी चेतन आत्मा के बिना नहीं हो सकती अतः यह अपने से भिन्न विज्ञान में आत्मा से अधिष्ठित होकर काष्ठ के यंत्र के समान प्राणनादि चेष्टा करता है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 या यह तेरा आत्मा सर्वांतर है है वह सर्वांतर कौन सा है। या के, तुम दृष्टि के दृष्टा को देख नहीं सकते श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते मति के ममता का मनन नहीं कर सकते विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते तुम्हारा यह आत्मा सर्वांतर है इससे भिन्न आर्थ नाशवान है इसके पश्चात चाक्रायण उशस्त चुप हो गया उस ने कहा जिस प्रकार पहले कोई अन्य प्रकार से प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत भाषण करे अर्थात पहले ऐसे प्रतिज्ञा करे कि तुम्हें प्रत्यक्ष गौ और अश्व दिखलाऊंगा फिर चलना आदि लिंग कहे की जो चलती है वह गौ है और जो दौड़ता है वह घोड़ा है इसी प्रकार इस ब्रह्म का तुम प्राणनादि लिंगो द्वारा वे कर रहे हो अतः तुम गौ की तृष्णा के कारण ब्रह्म होने का बहाना छोड़कर जो साक्षात करोवल पहले प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणों वाला है उस प्रतिज्ञा का मैं अनुर्तन कर ही रहा हूं मैंने जैसे कहा है वह वैसा ही है और तुमने जो कहा कि उस आत्मा को घटा दी के समान हमारा विषय कर दो, सो वैसा संभव न होने के कारण नहीं किया जाता। वह असंभव स्वभाव है? है आत्मा दृष्टि का दृष्टा है दृष्टि यह दो प्रकार की होती है लौकी की और पारमार्थिकी उनमें चक्षु से संयुक्त जो अंतकरण की वृत्ति है वह लौकी की दृष्टि है वह ही जाती है इसलिए उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है किंतु जो अग्नि के उष्णत्व और प्रकाश आदि के समान आत्मा की दृष्टि है वह दृष्टा का स्वरूप होने के कारण न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है वह उपाधि, भूता दृष्टि से संसर्ग युक्त सी है इसलिए आत्मा दृष्टा कहा जाता है तथा तो आदता दृष्टि ऐसा भेदवत व्यवहार होता है और यह जो लौकी की दृष्टि है वह मानव चक्षु द्वारा रूप से संश्लिष्ट सी उत्पन्न होने वाली है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 की की दृष्टि का पर नहीं होता इत्यादि। उसी बात को के इस प्रकार कहता है, है, जो अपनी लक्ष्य उसे अपने नेत्र दृष्टि से करने वाला है, उसे तुम नहीं देख सकते यह जो उसकी कर्मभूता लक्ष्य की दृष्टि है वह ऊपर से उपरोक्त हो, होकर रूप अभिव्यंजिका है वह अपने को व्याप्त करने वाले प्रत्येगात्मा को व्याप्त नहीं कर सकती अतः उस दृष्टि के प्रत्येगात्मा को नहीं देख सकते नहीं सुन सकते मनोवृत्ति के व्याप्त करने वाले का मन नहीं कर सकते एवं विज्ञाति केवल बुद्धिवृत्ति के व्याप्त करने वाले को नहीं जान सकते यह उस वस्तु का स्वभाव है इसलिए उसे गव आदि के समान दिखाया नहीं जा सकता कोई कोई न दृष्टारम इत्यादि के के अक्षरों की दूसरी तरह व्याख्या करते हैं। दृष्टे दृष्टि ही इस पद में कर्म में ष्टि है वह दृष्टि क्रियामान होने से घट के समान कर्म है और द्रष्टारम्भ इस त्रृजंत पद से दृष्टा का दृष्टिकर्तृत्व बतलाया गया है अतः उन व्याख्याताओं का अभिप्राय है कि यह दृष्टि का दृष्टा दृष्टि का करता है ऐसी व्याख्या करने में वे यह दोष नहीं देखते कि दृष्टे ही इस ष्टंत रूप से दृष्टि पद का ग्रहण निरर्थक हो जाता है अथवा यदि देखते होंगे तो यह पुनरुक्त है असार है प्रमाद पाठ है ऐसा समझकर उस पर ध्यान नहीं देते यह अधिक पाठ किस प्रकार है दृष्टिकर्तृत्व रूप अर्थ तो इस त्रुजंत पद से ही सिद्ध हो जाता है इसलिए दृष्टे है यह पद निरर्थक ही है उस स्थिति में तो दृष्टारम्भ न पश्य केवल इतना ही कहना चाहिए था क्योंकि जिस धातु से परे त्रुच प्रत्यय सुना जाता है वहाँ वह त्रुच उस धातुवार्थ के करता अर्थ में ही हो होती है जैसे गंता गमन करने वाले को अथवा भेदता भेदन करने वाले को ले जाता है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 किंतु जिस प्रकार हमने व्याख्या की है कि आत्मा को लौकिक दृष्टि से अलग करके नित्य दृष्टि विशिष्ट दिखाना है उस प्रकार आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कर्म और कर्ता के विशेषणुरूप से दृष्टि शब्द का दो बार प्रयोग होना बन सकता है तथा न ही दृष्ट दृष्टि ही इस प्रदेशांतर के वाक्य से भी इसकी एक हो जाती है एवं चक्षुंशी पश्य दृष्टि तो तो करता माना जाए तो वह विकारी होगा और जो विकारी है वह नित्य हो ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है इसके सिवा ध्याती व लीलायतीव नहीं दृष्टर दृष्टि विपरिलोको विद्य ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य इत्यादि श्रुतियों के अक्षरों की भी अन्य किसी प्रकार गति नहीं है यदि कहोगी आत्मा को विकारहीन मानने पर तो दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्यादि शब्दों की भी कोई संगति नहीं लग सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे तो यथा प्राप्त अलौकिक वाक्यों का अनुवाद करने वाले हैं वे आत्म तत्व का निर्णय करने के लिए नहीं है न दृष्टिर दृष्टारंभ इत्यादि श्रुतियों का कोई अन्य अर्थ होना संभव न होने के कारण उनका उपरुक्त अर्थ में ही तात्पर्य समझा जाता है अतः अन्य ने अज्ञान से ही दृष्टि का त्याग किया है तुम्हारा यह आत्मा उपरुक्त समस्त विशेषणों से विशिष्ट है इसलिए इस आत्मा से भिन्न और सब कार्यभूत शरीर अथवा करणात्मक लिंगदेह अर्थ है यह एक ही अनार्थ अविनाशी अर्थात कूटस्थ तब चाक्रायण विशस्त चुप हो गया चौथा उशस्त ब्राह्मण समाप्त पंचम ब्राह्मण प्रयोजक सहित बंधन का किया गया और जो बद्ध है उसका अस्तित्व था। देहेंद्रिय से भिन्नत्व भी विदित हुआ अब उसके बंधन से मुक्त होने के साधन रूप सहित आत्मज्ञान का प्रतिपादन करना है इसलिए कहोल का प्रश्न आरंभ किया जाता है संन्यास सहित आत्मज्ञान का निरूपण श्लोक पहला फिर इस यज्ञव से के कहोल ने पूछा उसने हे hey, इस प्रकार संबोधित कहाज्ञवल ने कहा यह तुम्हारा या आत्मा सर्वांतर है कहोल याज्ञवल्क यह या सर्वांतर कौन सा है यज्ञवल्क जो क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु से परे है उस इस आत्मा को ही जानकर ब्राह्मण पुत्र वित्त और लोकेशणा से अलग हटकर भिक्षाचर्या से विचरते हैं जो भी पुत्रा है वही वित्त है और जो वित्त है वही लोकेषणा है ये दोनों ही साधे साधन इच्छाए ही है अतः ब्राह्मण पांडित्य आत्मज्ञान का पूर्णतः संपादन कर आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे फिर बाल्य और पांडित्य को संपूर्णतः प्राप्त कर वह मुनि होता है तथा अमौन और मौन का संपूर्णतया संपादन करके ब्राह्मण कृतकृत्य होता है वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है जिस प्रकार भी हो ऐसा ही ब्राह्मण होता है इससे भिन्न इस यज्ञवल्क्य से कहोल नाम वाले कौशित के कुशित क के, के पुत्र ने पूछा हे यज्ञवल्क्य इस प्रकार पूर्ववत संबोधन द्वारा अभिमुख करके उसने कहा जो भी साक्षात अपरक्ष ब्रह्म है और जो सर्वान्तर आत्मा है उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो जिसको जानकर पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है यज्ञ बुल्के ने कहा यह तुम्हारा आत्मा है यह प्रश्न होता है कि उशस्त और कहोल ने एक ही आत्मा के विषय में पूछा है या समान लक्षणों वाले भिन्न आत्माओं के विषय में उत्तर विभिन्न आत्माओं के विषय में मानना ही अच्छा है क्योंकि प्रश्नों में पुनरुक्ति का दोष न आना ही उचित है यदि उशस्त और कहोल दोनों के प्रश्नों से एक ही आत्मा बतलाना अभिष्ट होता तो उसका ज्ञान तो एक ही प्रश्न से हो जाता है अतः उसके विषय में दूसरा प्रश्न करना निरर्थक ही होगा तथा तो इस वाक्य की अर्थवाद रूपता मानी नहीं जा सकती अतः ये क्षेत्रज्ञ और परमात्मा संग सज्ञ भिन्न भिन्न आत्मा ही है इस प्रकार कोई कोई विद्वान व्याख्या करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारा ऐसी प्रतिज्ञा की गई है अर्थात उत्तर में ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कि यह तुम्हारा आत्मा है और एक ही संघात के दो आत्मा होने संभव नहीं है क्योंकि एक संघात एक ही आत्मा से आत्मवान होता है विशस्त का आत्मा अन्य हो और कहुल का अन्य हो ऐसा उनमें जातितः भेद नहीं हो सकता क्योंकि दो का अगौणत्व मुख्यत्व आत्मत्व और सर्वांतरत्व उपपन्न नहीं हो सकता यदि दो में से एक ब्रह्म मुख्य है तो दूसरे का गौण होना अवश्य है इसी प्रकार उनका आत्मत्व और सर्वां भी नहीं हो सकता क्योंकि उन पदार्थों में वृद्धता है अभिप्राय है कि यदि एक सर्वांतर ब्रह्म आत्मा मुख्य होगा तो दूसरे को अवश्य असर्वांतर अनात्मा और अमुख्य होना चाहिए अतः एक ही का कुछ विशेष विवक्षा से दो बार श्रवण हुआ है और जो बात दूसरे प्रश्नांतर में पूरा प्रश्न के ही समान कहा कही गई उतना उसके उतना पहले ही प्रश्न का अनुवाद है क्योंकि उसी की कुछ विशेषता बतलानी है जो अभी बताई नहीं गई है वह विशेषता क्या है सो बतलाया जाता है पूर्व प्रश्न में जिसका यह प्रयोजकों के सहित बंध बतलाया गया वह देहादी से व्यक्तिरिक्त आत्मा है दूसरे प्रश्न में उसी आत्मा का क्षुधादि संसार धर्मो से परे होना यह विशेषता बतलाई जाती है जिस विशेषता का संन्यासपूर्वक ज्ञान होने पर पुरुष पूर्वोक्त बंधन से मुक्त हो जाता है अतः आत्मा इस वाक्य तक इन दोनों प्रश्न और उत्तरों की समानार्थता ही है शंका किंतु एक ही आत्मा का क्षुधादि से अतीत और उनसे युक्त होना यह विरुद्ध धर्म समवायित्व किस प्रकार संभव है समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसका तो परिहार किया जा चुका है उसका वृद्धर्थवाची उस श्रुतियों की व्याख्या से प्रसंग में भी यह बात कही जा चुकी है जिस प्रकार की रज्जो शुक्ति और आकाश आदि दूसरों के आरोपित किये धर्मों से युक्त होकर सर्प रजत और मरीन प्रतीत होते हैं किंतु वे स्वयं शुद्ध रज्जु और आकाश आदि ही है इस प्रकार पदार्थों के वृद्ध धर्म समवायी होने में कोई विरोध भी नहीं है शंका किंतु नाम रूप उपाधि की सत्ता स्वीकार करने पर तो एक ही अद्वितीय ब्रम है यहाँ नाना कुछ नहीं है इन श्रुतियों से विरोध होगा ऐसा है तो समाधान नहीं इस शंका का तो जल और, जाने वाले नाम और रूप परमार्थ दृष्टि से मृतिकादि के विकार तथा जल फेन और घटादि के विकार के समान ही परमात्म तत्व से वस्तुता को भिन्न पदार्थ नहीं रहते तब उसकी दृष्टि की अपेक्षा से ही एक ही अद्वितीय है यह नाना कुछ नहीं है इस परमार्थ दृष्टि का बोध होता है किंतु जिस समय और आकाश के स्वरूप के समान किसी से भी अचूते स्वभाव वाला होकर अपने निज रूप से विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्म के स्वरूप का स्वाभाविक अविद्या के कारण नाम जनित रूप जनित दे रूप उपाधि से अलग करके निश्चय नहीं किया जाता और स्वाभाविकी नाम रूप उपाधि की ही दृष्टि रहती है उस समय यह ब्रह्म से भिन्न वस्तु की सत्ता से संबंध रखने वाला सारा व्यवहार व्यवहार तो में से भिन्न वस्तु है और जिनकी दृष्टि में नहीं है, दोनों को ही रहता है। जो परमार्थवादी है वे कौन सी वस्तु तत्वता है और कौन सी नहीं इस प्रकार श्रुति के अनुसार वस्तु का निरूपण किए जाने पर यही निश्चय करते है कि संपूर्ण व्यवहार से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है इसलिए उनका व्यवहार रहने में भी कोई विरोध नहीं हम परमार्थ निश्चय की निष्ठा में किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार नहीं करते जैसा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है वह अंतर्वाह्य शून्य है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है और नाम रूप व्यवहार काल में अविवेकियों की दृष्टि में भी क्रिया कारक और का सम्यक व्यवहार नहीं होता ऐसा प्रतिषेध भी नहीं किया जाता अतः शास्त्रीय और लौकिक ही व्यवहार ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा से है इसलिए इसमें विरोध की कोई शंका नहीं हो सकती और तो सभी बादियों के लिए और परिहार्य है का वह आत्मा कौन सा है इस पर याज्ञवल्क ने कहा जो अशन आया पिपासा अशन की इच्छा अशन आया है और पीने की इच्छा पिपाशा उन अशन आया और पिपाशा को जो अतिक्रमण किए हुए है इस प्रकार इसका आगे से संबंध है अविवेकी पुरुष आकाश को तलमल आदि युक्त मानते हैं तो भी वस्तुतः वा वाला होने के कारण, को हुए है। इसी प्रकार यद्यूढ़ा हूँ प्यासा हूँ ऐसा मानकर ब्रह्म को भूख प्यासे से युक्त समझते है तो भी उनसे असंस्रुष्ट स्वभाव वाला होने के कारण वह परमार्थतः उनका अतिक्रमण ही किए हुए है इस विषय में वह लोक दुख से लिप्त नहीं होता उससे बाह्य है ऐसी श्रुति भी है तात्पर्य कि वह अविद्वान पुरुषों द्वारा आरोपित दुख से नहीं होता एक प्राण के ही धर्म होने के कारण अचनाया और विपासा पदों का समाज किया गया है शोकम इनमें शोक यह काम है इष्ट वस्तु के लिए चिंतन करने वाले का जो अरमण खेद है वह तृष्णाभिभूत पुरुष के काम का बीज होता है क्योंकि उससे काम उत्तेजित होता है मोह विपरीत प्रति से होने वाला अविवेक यानी भ्रम है यही समस्त अनों की उत्पत्ति की बीजभूता अविद्या है शुक्र और मोह के कार्य भिन्न हैं, इसलिए इनका समास नहीं किया गया इन दोनों का अधिकरण मन है इनको तथा शरीर जिनका अधिकरण है उन जरा और मृत्यु को भी आत्मा अतिक्रमण किए हुए है जरा यह दे संघात का विपरिणाम है झुरिया पड़ जाती है बाल पक जाते हैं आदि इनके चिन्ह हैं तथा मृत्यु शरीर का विच्छेद और विपरिणाम का अंत हो जाना है। शरीर रूप अधिकरण वाले मृत्यु का वह अतिक्रमण किए हुए हैं। यह जो प्राण मन और शरीर रूप अधिकरण वाले तथा प्राणियों में दिन रात और समुद्र की तिरंगों के समान निरंतर रहने वाले क्षुधाधि धर्म है वही प्राणियों में संसार इस नाम से कह जाते हैं किन्तु यह जो दृष्टि का दृष्टा आदि लक्षणों वाला साक्षात अव्यवहित और अपरोक्ष सर्वांतर ब्रह्मा से लेकर समस्त का आत्मा है वह मेघाली मलो से आकाश के समान कभी संसार धर्मों से स्पर्श नहीं किया जाता उस इस आत्मा स्वरूप को यह सर्वदा संपूर्ण संसार धर्मो से रहित नित्य तृप्त पर ब्रह्म में ऐसा जानकर ब्राह्मण लोग क्योंकि व्युत्थान संन्यास में ब्राह्मणों का ही अधिकार है इसलिए यहां ब्राह्मण पद ग्रहण किया गया है विपरीत भाव से उत्थान करके कहां उसे यह लोक जीतूंगा इसलिए लोकजय के साधन पुत्र के प्रति जो इच्छा होती है वही पुत्रचना है यहाँ ऐसा से स्त्री परिग्रह लक्षित होता है भाव यह है कि स्त्री से संग्रह न करके तथा वित्तषणा से उत्थान करके कर्म के साधन आदि गानुष वित्त को इस भाव से ग्रहण करना कि इसके द्वारा कर्म करके मैं पितृलोक पर विजय प्राप्त करूंगा कर्म से देवलोक या केवल हिरण नगर विद्या रूप दैव वित्त से देवलोक प्राप्त करूंगा इसका नाम वित्त है किन्हीं किन्हीं का मत है कि दैव वित्त से तो वित्थान होता ही नहीं क्योंकि उसके बल से ही तो व्यत्थान होता है किंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि एक वानवाई इस श्रुति द्वारा को के बीच में ही पढ़ा गया है और विशेष विद्या ही, ही जाती है। क्योंकि वह का हेतु है। निरुपाधिक प्रज्ञान घन विषयणी ब्रह्म विद्या देवलोक की प्राप्ति की हेतु नहीं है जैसा कि अतः वह सर्व हो गया वह इनका आत्मा ही हो जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है और व्यथान के भी ब्रह्म विद्या के ही बल से होता है क्योंकि इस विषय में उस इस आत्मा को जानकर ऐसा विशेष वाक्य है अतः ऐषणा के विषयभूत इन तीनों ही अनात्मलोक प्राप्ति के साधनों से व्युत्थान करके निश्चय इतना ही काम है इस श्रुति के अनुसार ऐषणा काम का ही नाम है तात्पर्य है कि अनात्म लोक की प्राप्ति के इस त्रिविध साधन में दृष्टान करके भिक्षाचर्य करता है साधन संबंधी सारी इच्छा फल इच्छा ही है इसलिए श्रुति ऐसी व्याख्या करती है कि एक ही इषणा है किस प्रकार जो भी पुत्रषणा है वही वित्तषणा है क्योंकि उनका दृष्ट फल में साधन होना समान है और जो वित्त है वही लोकषणा है क्योंकि वह फल के लिए ही लिए है सब लोग फलरूप प्रयोजन से प्रेरित होकर ही सारे साधनों का स्वीकार करते हैं अतः एक ही ऐषणा है जो लोकैषणा है उसका साधन के बिना संपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार साध्य साधन भेद से ये दोनों ऐशणाएं ही है अतः ब्रह्मवित्ता के लिए कर्म और कर्मका साधन दोनों ही नहीं है अतः जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण थे वे संपूर्ण कर्म और देव पितृ एवं मनुष्यलोक संबंधी यज्ञोपवीत आदि संपूर्ण कर्म साधनों को छोड़कर क्योंकि उन्हीं से देव पितृ और मनुष्यलोक संबंधी कर्म किए जाते हैं जैसा कि मनुष्य के लिए निवित निवित पितरों के लिए प्राचीनावित और देवों के लिए उपवीत है इस से से ज्ञात होता है। अतः ब्राह्मण, ब्राह्मण कर्म और कर, परमहमस परिवराजक भाव को प्राप्त होकर भिक्षाचर्या करते हैं भिक्षा के लिए विचरण भिक्षाचर्या है उसका चरण आचरण करते हैं जो केवल आश्रम मात्रा में रहने वालों के जीवन का साधन और अभिव्यंजक है उस स्मार्त को त्याग कर करते चिन्नों से रहित विद्वान होकर जैसा कि और अव्यक्ताचार होता है इत्यादि स्मृतियों से ज्ञात होता है तथा परिव्राट विवर्ण वस्त्र युक्त मुंडित और अपरिग्रह होता है इत्यादि श्रुति से और शिखा के सहित पेशों को काटकर यज्ञोपवीत को त्याग कर इत्यादि वाक्य से भी सिद्ध होता है पूर्व पक्ष किन्तु व्युत्थान करके भिक्षाचर्या करते हैं ऐसा वर्तमान काली प्रयोग होने के कारण यह कालिक है लिंग इन प्रत्यो में से तो यह किसी का भी श्रवण नहीं है अतः केवल अर्थवाद के ही कारण श्रुति स्मृति विहित यज्ञोपवीद साधनों में से किसी का भी त्याग नहीं करना नहीं कराया जा सकता तो यज्ञोपवीति को ही अध्ययन अथवा करना चाहिए में भी तो है ही। वेद का त्याग करने से शुद्ध हो जाता है इसलिए वेद का त्याग न करे आपस्तंभ ने भी कहा है माणी त्याग करने वाले को केवल स्वाध्याय ही करना चाहिए तथा वेद का त्याग वेद की निंदा साक्ष मित्र का वध तथा ग्रहित अन्न और भक्ष भोजन करना ये छह सुराफान के समान है इस प्रकार वेद त्याग में दोष सुना गया है गुरु वृद्ध और अतिथियों की उपासना में होम में, में, जप कर्म भोजन में आचर में और साथ स्वाध्याय में यज्ञोपवीति होना चाहिए इस प्रकार श्रुति और स्मृतियों में परिवराजकों के धर्मों में भी गुरु की उपासना भोजन आचमन आदि कर्मो का कर्तव्य रूप से विधान किया गया है इसलिए गुरु आदि की उपासना के अंग रूप से यज्ञोपवीत का विधान होने के कारण उसका परित्याग उचित नहीं माना जा सकता यद्यपि से विधान करने का विधान है ही तथापि पुत्रादि तीन ही से विधान करना चाहिए सारे ही कर्म और कर्मसाधनों साधनों से विधान करने की आवश्यकता नहीं है सबका परित्याग करने पर तो अभित का अनुष्ठान और यज्ञोपवीतादि विध का परित्याग हो जाएगा और इस प्रकार तो विहित का पालन न करने और निषिध कर्म का आचरण करने के कारण महान अपराध हो जाता है अतः यज्ञोपवीतादि लिंगों का परित्याग अंध परंपरा ही है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि यदि यज्ञोपवित एवं वेद इन सभी का त्याग कर दे ऐसी श्रुति है इसके सिवा सारी उपनिषदें भी आत्मज्ञान परक ही है और आत्मा साक्षात करने योग्य श्रवण करने योग्य एवं मनन करने योग्य है इस प्रकार आत्मज्ञान का उपक्रम किया गया है तथा तो यह भी प्रसिद्ध है कि वह आत्मा ही साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर और संसार धर्मो से रहित है इस इस प्रकार जानना चाहिए इस सारी उपनिषद आत्म तो और आत्माक्षारी धर्मों वाला है नहीं इसलिए उसे साधन और फल से विलक्षण ही समझना चाहिए अतः आत्मा को इनसे अविलक्षण रूप से जानना ही अविद्या है जैसा कि यह ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता जो यहाँ नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु का प्राप्त होता है निरंतर एक रूप से ही देखना चाहिए एक ही अद्वितीय ब्रह्म है वह तू है इत्यादि श्रुतियों से विदित होता है कर्मफल और उसके साधन तो क्षुधादि सांसारिक धर्मों से अतीत आत्मा से भिन्न अविद्या के अंतर्गत है जैसा कि जहां द्वित सा होता है यह अन्य है मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता और जो इससे अन्य प्रकार से जानते हैं इत्यादि सैकड़ों श्रोत वाक्यों से सिद्ध होता है इसके सिवा एक ही पुरुष में विद्या और अविद्या साथ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें अंधकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोध है इसलिए आत्मवित्त का क्रिया कारक और फल का भेद रूप और विद्या विषय का अधिकार नहीं देखना चाहिए क्योंकि वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि रूप से उसकी निंदा की गई है तथा अविद्या के विषयभूत संपूर्ण क्रिया साधन और फल उसके विपरीत द्वारा से है एवं आत्मविद्यादि साधन भी उस अविद्या के विषय है अतः जो साधन और फल से भिन्न स्वभाव वाला है उस आत्मा से ऐषणा भिन्न विषयणी एवं विलक्षण है ये साधन और फल दोनों ऐसाएं ही है यज्ञोपवीतादि और उनसे साध्य कर्म भी साधन ही है अतः वे भी ऐषणाए है क्योंकि ये साध्य और साधन दोनों ऐसा ही है इस हेतुसूचक सूचक वाक्य से यही निश्चित किया जाता है अतः अभिष्ट ही है क्योंकि वे अविद्या के विषय एवं ऐषणारूप है और इनका त्याग ही अभिष्ट है पूर्व पक्ष किन्तु उपनिषदे तो आत्मज्ञान परक है इसलिए व्युत्थान श्रुति उसकी स्तुति के लिए है वह विधि नहीं है सिद्धांती, ऐसी बात नहीं दोनों एक ही कर्तव्य द्वारा कर्तव्य है इस प्रकार से श्रवण होना कभी संभव नहीं है जिस प्रकार शुभ निकालना हवन करना और भक्षण करना इन कर्तव्य कर्मों का ही शुभ निकालकर हवन करके भक्षण करते हैं इस प्रकार रूप से विधान किया गया है उसी प्रकार आत्मज्ञान, का ही समान श्रवण होना संभव हो सकता है यदि कहो कि अविद्या का विषय और ऐषणारूप होने के कारण यज्ञोपितादि का परित्याग तो आत्मज्ञान की विधि से ही स्वतः प्राप्त हो जाता है उसके लिए विधि करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि जिस प्रकार आत्मज्ञान की विधि से ही का उसी कर्ता के द्वारा कर्तव्यत्व विवन होने से और भी पुष्टि हो और ऐसा जो कहा कि वर्तमान काली प्रयोग होने से यह केवल अर्थवाद मात्रा है तो यह ठीक नहीं क्योंकि औदुम्बरोपोभा ऐसी औदम्बर उपाधि संबंधी विधि के समान होने के कारण यह भी निर्दोष है पूर्व पक्ष व्युथा भिक्षा चरम चरंती इस वाक्य से संयास का विधान किया जाता है और संन्यासाश्रम में श्रुति श्रुतियों द्वारा यज्ञो कवितादी साधन एवं लिंग का विधान किया गया है अतः होने पर भी इन्हें छोड़कर अन्य ऐषणाओं से ही व्युथान करना चाहिए ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि विज्ञान का जो करता है उसी के द्वारा किए जाने वाले ऐषणा व्युथानुरूप संन्यास से भिन्न प्रकार का भी संन्यास होना संभव है यह जो ऐषणाओं से ऊपर उठना रूप सन्यास है वह आत्मज्ञान का अंग है क्योंकि यह आत्मज्ञान की विरोधिनी ऐषणाओं का परित्याग रूप है कारण ऐसा तो अविद्या का विषय है उक्त संन्यास से भिन्न आश्रम रूप संन्यास ब्रह्म लोकादि फल की प्राप्ति का साधन भूत है जिसके विषय में कि यज्ञोपवीतादि साधन और लिंगों का विधान किया गया है तथा तो अन्य प्रकार के संन्यास में आश्रम धर्म मात्र से ऐषणारूप साधनों का ग्रहण संभव है इतने ही से संपूर्ण उपनिषदों द्वारा प्रतिबद्ध आत्मज्ञान का होना उचित नहीं है। रूप साधनों कांसारिक तो धर्मों से रहित आत्मा के मैं ब्रह्म हूँ विज्ञान का अवश्य बाध हो जाएगा और उसका बाध होना उचित नहीं है क्योंकि समस्त उपनिषदों का तात्पर्य उसी में है पूर्व किंतु भिक्षाचर्या चलती यह ईषणा को ग्रहण कराने वाली श्रुति तो स्वयं ही उसका बाध कर रही है तात्पर्य तो से विधान, का विधान करके श्रुति ऐसा के ही एक देश भिक्षाचर्य का ग्रहण कराने के कारण उससे संबद्ध अन्य ऐषणाओं का भी ग्रहण कराती है यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि हवन के पश्चात भोजन करने के समान भक्षाचर्या किसी फल की प्रयोजिका नहीं है हवन के पश्चात नहीं है भूतशेष का भक्षण तो पुरुष के संसार का हेतु भी होता है किन्तु वृक्षाचर्या वैसी नहीं है क्योंकि नियम विधि जनित अदृष्ट भी ब्रह्मवेदता को अनिष्ट ही है पूर्व पक्ष यदि उसे तो तो तो तो सर्वनिवृत्ति तो हो ही जाएगी फिर भिक्षाचर्य से क्या प्रयोजन है तो ठीक है यदि ऐसा हो जाए तो हम भी उससे स्वीकार करते हैं संन्यासम में जो यज्ञोपवीति होकर ही अध्ययन करें इत्यादि वचन कहे गए हैं वे केवल मात्र से संबंध रखने वाले हैं ऐसा कहकर उनका परितग किया जा चुका है और यह भी कहा गया है कि यदि ऐसा न मानेंगे उन्हें विद्वत्त संस संबंधी समझेंगे तो आत्मज्ञान का बाद हो जाएगा जिसे किसी प्रकार कामना नहीं है जो सब प्रकार के आरंभ से शून्य तथा नमस्कार और स्तुति से रहित है जो स्वयं अपीर्ण है किंतु जिसके कर्मों का क्षय हो चुका है उसे देवगण ब्राह्मण ब्रह्मवेदता मानते हैं यह स्मृति विद्वान के समस्त कर्मों का अभाव दिखलाती है तथा विद्वान लिंगरहित होता है यह अतः वह लिंगरहित और धर्मज्ञ होता है इत्यादि वचन भी यही दिखलाते हैं अतः आत्मवेत्ता को समस्त कर्म साधनों के परित्याग रूप व्युत्थान लक्षण परमहंस परिव्राज्य का ही आश्रय लेना चाहिए क्योंकि पुरोवर्ती ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ लोग असाधन फल स्वभाव आत्मा को जानकर साधन विषयों से ऊपर उठकर छोड़कर इस समय भी ब्राह्मण यानी ब्रह्मविता पांडित्य पंडित भाव को यह आत्मज्ञान ही पांडित्य है इसे निर्विद्य निश्चे जान जानकर अर्थात आचार्य और शास्त्र से संपूर्णतः आत्मज्ञान संपादन करके ऐषणाओं से व्युत्थान कर क्योंकि उस पांडित्य का परवसान ऐसाओं से व्युत्थान करने में ही है कारण वह ऐसाओं के तिरस्कार से ही उत्पन्न होता है और ऐषणाओं से विरुद्ध भी है ऐषणाओं का तिरस्कार किए बिना तो आत्माविषेक पांडित्य का उदय भी नहीं हो सकता अतः आत्मज्ञान द्वारा ही ऐषणाओं से व्युत्थान संपादित होता है आत्मज्ञान और व्युत्थान का एक ही करता है यह सूचित करने के लिए व्युत्थाय इस पद में प्रत्येक प्रयोग किया गया है इसलिए यह ने उक्त अभिप्राय को और भी पुष्ट कर दिया है, अतः ज्ञान बल नेत ऐसा स्थित रहने की इच्छा करें अन्य जो में है उनका बल तो साधन और फलों का आश्रय लेना ही है उस बल को त्याग कर विद्वान की जो असाधन फल स्वरूप आत्मविज्ञान ही बल है केवल उस बलभाव का ही आश्रय लेना चाहिए उसका आश्रय लेने से विषय लोलुक इंद्रिया इसे आकृष्ट करके के विषय में स्थापित करने का साहस नहीं कर सकती जो ज्ञान बल से रहित है उस मूढ़ को ही इंद्रिया दृष्ट और अदृष्ट विषयों की ईश्णा में नियुक्त कर देती है आत्मज्ञान के द्वारा समस्त विषय दृष्टि का तिरस्कार कर देना ही बल है अतः उस बलभाव से बाल्य से स्थित रहने की इच्छा करे ऐसा ही आत्मज्ञान के द्वारा विर्य विषय दृष्टि के तिरस्कार का सामर्थ्य प्राप्त होता है इस अन्य श्रुति से विदित होता है तथा यह आत्मा बलहीन को नहीं मिल सकता यह श्रुति भी यही कहती है इस प्रकार बाल्य पंडित पांडित्य को निर्विद्य निशेष जान करके फिर मुनि मनन करने के कारण मुनि योगी होता है समस्त अनात्म प्रत्यो का तिरस्कार करना यही ब्राह्मण ब्रह्मविद्ता कर्तव्य है ऐसा करके वह कृतकृत्य योगी हो जाता है आत्मज्ञान और अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार जिनकी पांडित्य और बाल्य संज्ञा है यह अमौन है उसे भी निशेष जान करके ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है उसे सब ब्रह्म ही है ऐसा प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है वह ब्राह्मण कृतकृत्य है इसलिए ब्राह्मण है उस समय उसे उपचार शून्य ब्राह्मण प्राप्त हो जाता है इसी से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 अतः इस शुदाधिवरूप नित्य ब्राह्मण ब्राह्मण्य पद में स्थित होने से भिन्न जो अविद्या की विषयभूत अन्य वस्तुएं हैं, वे विनाशी, से व्याप्त, स्वप्न माया और मरुमरिचिका के जल के समान असार हैं। केवल एक आत्मा ही नित्य मुक्त है तब कौशित कहोल उपरत हो गया पांचवा कहोल ब्राह्मण समाप्त ब्राह्मण छहवा या गार्गी संवाद जो साक्षातिक अपरोक्ष सर्वांतर आत्मा है ऐसे कहा गया है उस सर्वांतर के स्वरूप का पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यत संपूर्ण भूत अंतरबहभाव से स्थित है उनमें से जो बाह्य बह्य भूत है उसे जान जान कर निराकरण करते हुए जो संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित साक्षात सर्वांतर मुख्य आत्मा है उसका दर्शन दृष्टा मुमुक्ष को कराना है इसलिए यह आरंभ किया जाता है जल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत पर्यत अधिष्ठान तत्वों का निरूपण श्लोकार फिर इस याज्ञवल से वाचकनों की पुत्री गार्गी ने पूछा वह बोली हे hey, याज्ञवल्क्य यह जो कुछ है सब जल में ओतप्रोत है किंतु वह जल किसमें औतप्रोत है याज्ञवल्क हे गार्गी वायु में वायु किसमें उत्प्रोत है हे गार्गी अंतरिक्ष लोकों में अंतरिक्ष लोक किसमें उत्प्रोत है हे गारगी गंधर्वलोक में गंधर्वलोक किसमें उत्प्रोत है हे गार्गी आदित्य लोक में आदित्य लोक किसमें उत्तर है हे गारगी चंद्रलोकों में चंद्र लोक किसमें उत्प्रोत है? किस है? किस है हे गारगी नक्षत्र लोकों में नक्षत्र लोक किसमें उत्तर है हे गारगी देवलोकों में देवलोक किसमें उत्प्रोत है हे गार्गी इंद्र लोकों में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 हे गार्गी तू अति प्रश्न न कर तब वचकनों की पुत्री गार्गी उपरत हो गई। फिर उस गईवल से वाचक नवी वचकनों की पुत्री, जो नाम से गार्गी थी पूछा उसने हे यज्ञवल्य इस प्रकार संबोधित करके कहा यह जो कुछ पार्थिव धातु समुदाय है वह अप जलों में उत है उत वस्त्र की लंबाई के तंतु के समान और प्रोत वस्त्र की चौड़ाई के तंतु के समान अथवा इससे उल्टा समझो तात्पर्य और विद्यमान हुए जल से ही व्याप्त है नहीं तो यह सत्तू की मुट्ठी के समान छिन्न भिन्न हो जाता यह तो अनुमान का उपन्यास किया गया इससे यह देखा गया है कि जो कार्य परिचिन्न और स्थूल तत्व है वह कारण अपरिचिन्न और व्याप्त रहता है, जिस प्रकार पृथ्वी जल से व्याप्त है उसी प्रकार पूर्व कारण वायु आदि से व्याप्त है। उत्तरो आत्मा पर्यंत इस प्रश्न का यही तात्पर्य है तथा भूत पांच है जो परस्पर मिलकर ही उत्तरोत्तर व्यापक सूक्ष्म भाव से और कारण रूप से विद्यमान है परमात्मा से नीचे उससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है जैसा कि वह सत्य का सत्य है इस श्रुति से प्रमाणित होता है पांचों भूत तो सत्य हैं और परमात्मा सत्य का सत्य है अतः प्रश्न होता है कि जल किसमें ओतप्रोत है कार्य स्थूल और परिचिन्न होने के कारण उन्हें भी किसी में ओतप्रोत भाव से रहना चाहिए तो उनका औतप्रोत भाव कहाँ है इस प्रकार आगे आगे के प्रश्नों के प्रसंग की योजना करनी चाहिए याज्ञवल्क कहते हैं हे गार्गी वायु में किंतु यहां तो याज्ञवल्क को अग्नि में ऐसा कहना चाहिए था समाधान ऐसा कहने में दोष नहीं है क्योंकि अन्य भूतों के समान अग्नि के स्वरूप की सिद्धि किसी पार्थिव या जलीय धातु का आश्रय ये बिना नहीं होती इसलिए उसमें औतप्रोता भाव का उपदेश नहीं किया जाता वायु किसमें ओतप्रोक्त है हे गार्गी अंतरिक्ष लोकों में परस्परा सहत हुए ये भूत ही अंतरिक्ष लोक है वे धर्व लोक में गंधर्व लोक आदित्य लोक में आदित्य लोग चंद्र लोकों में चंद्र लोक नक्षत्रोकों में नक्षत्रोकों में देवलोक इंद्र लोकों में इंद्रलोक विराट शरीर के आरम्भक भूत रूप प्रजापति लोकों में और प्रजापति लोक ब्रह्म लोकों में ओत प्रोत है ब्रह्म लोक ब्रह्मांड के आरम्भ आरंभक भूतों को कहते हैं इन सभी लोकों में सूक्ष्मदा के तारतम्य क्रम से प्राणियों के उपभोग के आश्रय शरीर के आकार में परिणत हुए परस्पर सहत वे ही पांच भूत है इसलिए अच्छा तो वे ब्रह्मलोक किसमें उतप्रोत है इस पर उस याज्ञविलकर ने कहा हे गार्गी तू अपने प्रश्न को अति प्रश्न न कर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 किन्तु वह नाति प्रश्निया अति प्रश्न करने के अयोग्य अर्थात अपने प्रश्न की ही विषय है यह है कि वह केवल आचार्यों के देश से शास्त्र द्वारा ही जानी जा सकती है उस अनति प्रश्निया देवता के विषय में तू अति प्रश्न करती है अतः है गार्गी यदि तुझे मरने की इच्छा न हो तो अति प्रश्न न कर तब वचकों की पुत्री गार्गी उपरत हो गई छह वा गर्ब्रह्मण सौ